पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज सन्यास की लिए अवसर है कर्म को त्याग के सन्यास लेने के लिए आपके पास एक मिनट का एक सेकंड का भी नहीं क्यों सारी जिंदगी आपको कर्म करना है लगा है ने वे कर्माणी जीव जे समाहा गुम समाह तक तुम जीने की इच्छा करो और वो भी कर्म करती हुई ही जीवित रहने की इच्छा करना है अरे जिंदगी भर कर्म करने का ही है जब तक जिंदे हो और सौ साल ऐसी ज्यादा आयु है नहीं यदि आप कहोगे चलो ठीक है शतगुण समाप बोला ना सौ साल का मैं कर्म कांड करूंगा सौ साल के बाद में सन्यास लूंगा अरे सौ साल के बाद जिंदा कौन है पूर्ण आयु सौ साल है पूर्ण आयु ही सौ साल है मनुष्य का इसीलिए जो है सौ साल के बाद सन्यास का मामला नहीं है सौ साल के इससे पहले सन्यास का कर्म है ही नहीं कहीं के भी केवल वेद संपूर्ण भेद वे इसलिए कर्मी ही का अधिकार है कन्या कन्या से बकवास अरे श्रुति तो कह रही है अरे वो अंधा लंगड़ा लुल्ला फुल्ला जो होते हैं जिनको कर्म अधिकार नहीं है उनके लिए सन्यास का विधि जो कर्म नहीं कर सकते है ना अंधे लंगड़े रूले सब उनके लिए सन्यास है जो कर्म अधिकारी नहीं होते लेकिन बाकी जो भी मनुष्य हाथ भय ठीक है छोटी पार्टी है उसके पास तो जिनकी बार उसको वैसे ही रहना पड़ेगा कर्म करते करते करते मरना है इसलिए कर्मी को आत्मज्ञान उपासना के लिए कर्मी ही के लिए सारा सारावेद में जो कुछ भी कहा है वो कर्मी के लिए ही है अरे कुर नर्ष शताब्द परमायुर मृत्यान जो परमायु है सौ साल उससे अधिक इन मनुष्यों का आयु होता ही नहीं वर्ष शताब्द पंचमी ना इसलिए कम अध्यार कर लेना पंचमी के वजह ऐसी तो मृत्यानाम परमायुर्द वर्ष शतम अधिकम नहीं उससे अधिक तो हो ही नहीं सकता ये न कर्म प्रत्यागे आत्म उपासित जिसके आधार पर आप कह सको मैं सौ साल के बाद मैं कर्म को त्याग करके आत्म तो संबंध विज्ञान की उपासना करूँगा ऐसा अवसर ही नहीं दर्शितंच नहीं हो सकता यदि इसीलिए कह रही है पुरुषायुष हो अन्ना सहसा नी भ उतनी पुरुष की आयु है कितनी एक हजार दिन ऐसा बोल एक हजार दिन का तात्पर्य सौ साल बता रहे आज देखो वर्ष शतंच शतायुर्वयी पुरुषा ये श्रुति स्पष्ट ही कहता है वो तो शतायुर्वयी पुरुष टीका में देखिये थोड़ा इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक हजार दिन कैसे कह दिया भवंत्यनि शब्द दृष्टव्या पुरुषायुषस्य पुरुषाष इति अहनाम भाष्यपा साधु पुरुषायुषस्य पुरुषा पुरुष आयुष के जो दिन है वो केवल एक हजार होते हैं ये अर्थ हो जाता है साम विधेर अत्यवाभिप्राए कथंचितिया पुरुषायुषं चेत वर्ष शिक्ष ना ते कर्म संस स आह वर्ष अरे चलो सौ साल ही है तो उसके भीतर क्या करेंगे संन्यास लेंगे कर्म संन्यास्य नहीं हो सकता वर्ष कर्मणि स्वतंत्र पूरा सौ साल कर्म से व्याप्त है सौ साल से पहले तो आप संन्यास ले ही नहीं सकते पूरी आयु सौ साल है और संपूर्ण आयु में कर्म से व्याप्त है कुर कह दिया ना इसीलिए दर्श मंत्र कुरानी बताया भी अभी, अभी हमने मंत्र स्पष्टीकर पूरी आयु कर्म से व्याप्त है तो सन्यास का कहीं गुंजाइसी नहीं है छांसी नहीं मिले कब लोग तो मर जाएंगे सन्यास के टाइम जब आएगा सौ साल बाद सब सबसे पहले मर जाते हैं लोग तो इसीलिए असंभव है यह तथा जो अग्नोत्र जो होती है ये भी कहते हैं जब तक जिंदा हो तब तो तक अग्नोत्र करते रहना संन्यास कब लेगा भी? मरने के बाद ये तो बात हो मरने के बाद संन्यास लेनी पड़ेगी मरने के बाद क्या संन्यास संभव है है इत्यादि नहीं कर्मकांड करते करते जो मरेगा उसके शरीर को जलाया जाता है ना नो भीज पात्र दहन थी यज्ञ पात्रों के द्वारा ही उसको जलाया जाता कहा सर रहा यदि आप कर्म संन्यास उस यज्ञ पात्र कहा होंगे यज्ञ पास रहेगा नहीं उसके पास यज्ञ पात्र जलाना रूपी जो विधि क्या होगा फिर इसमें मरने तक वो कर्म कांडी रहना चाहिए ताकि जब मरेगा उस समय उसके पास यज्ञ पात्र रहेगा यज्ञ पात्र विशिष्ट पुरुष रहेगा वो जो जो जिसके जूह पात्र होते हैं जो लटाया जाता है मुर्दा को चिता पर उसमें लिखा है कहा कौन सी पात्र रखना है जिसके ग्रह पात्र ऋषम पात्र जितने उसकी यज्ञ पात्र होते हैं उन सबको अलग अलग जगह पर रखा जाता है और हाथ में तो को दिया जाता है उसमें पढ़ाया वो मुर्दा सब जलाया जाता है और सन्यासी को भी फेंक देते ऐसे तो करते नहीं एक विश्वास का चोली अगर तो माला को रखते, समझ में पागल पन्ने तो परम्परा तो चली पड़ी है इसकी नकल कर दिया होंगे पात्र थी बात यह नहीं कहा कि जो माला जो है प्रवाहन थी एक कार्यकारी विश्वा पात्र माला आदि के साथ प्रवाह करो नहीं है आपके मतलब जो वो भी जोड़ देते हैं हमने अगले बार तो जन्म लेके आना तेरे भिक्षा पत्र एडवांस बुकिंग हो गया विधि है ही तो नहीं अभी विधि पूरा होते बहुत सारी चीजें नकल है वहां ऐसे लिखा यज्ञ पात्र इन्होंने कहा इसके पास यही पात्र है भिक्षा पात्र होता है माला होती है बस यही तो इसके आगे पकड़ा देते हैं इसीलिए मरते हुए इतना एकदम यज्ञ पात्री दिशा ऋण त्रे सुर ऋण त्रेगा ऋषि ऋण पित ऋण और देव ऋण इसकी तो मुक्ति ही नहीं सकते क्या गारंटी है बीस साल आपने पढ़ा जिसके बाद ऋषि ऋण मुक्त वो पूरा हो गया है ऋषि ऋण कर तो मुक्त हो जाएगा बारह साल एक ही कर्म कर दो तो मुक्त हो जाएगा एक बच्चा पैदा करने से ऋण मुक्त होगा की पैदा करने से मुक्त होगा इतने ऋण क्या पता नाप तो है नहीं आप अपने मनमर्जी चलोगे तो विधि विरुद्ध हो जाएगा हो सकता है ऋण हो इसलिए बहुत अन्याय कम से कम तीन पुत्र होना चाहिए ना ग्यारंटी है ना कितनी बच्चे पैदा करने पर मुक्ति होगी पितृण तब तो बहुचन लगा करके जो कम से कम तीन प्रथम तो कारण से नहीं कर बात हम तो हमारे एक वाला सिद्धांत तो बहुत तो गलत हो गया कम से कम तीन चाहिए ना तब तो पितृण से मुक्ति मानी जाएगी लेकिन देव ऋण और ऋषि ऋण के बारे में तो बड़ा मुश्किल वहा वो भी तय नहीं कर सकते क्या पर भी, कितना साल कितने ग्रंथ पढ़ाने पर तुम्हारा जो ऋषि मुक्त होगा कितने यज्ञ और कौन से कौन से यज्ञ करने पर देव मुक्त होगा क्या पता है कहीं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं अतव उस पूर्व से है जिंदगी भर करते रहो पढ़ाते रहो यज्ञ करते रहो तब जाके ऋषि मरने पर ही उसकी जो छुटकारा पाओ अत संन्यास की कोई गुंजाइश नहीं इसलिए जो आत्तावाइमित जो मंत्र के द्वारा कथित आत्मा का चिंतन ये है और उस उपासना का अधिकारी कर्मी ही है ये हुआ। को दारे दारे अरे जैसे वैराज्य होगा उसी समय निकल पड़ो सोचो बात किसी कहानी की जरूरत नहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं छठ निकल पड़ो अरे, अरे। तो ये सिर्फ शास्त्र क्या होगा तो सिर्फ तो पारिवराज्य शास्त्र छा छदि आत्मज्ञान परो इनको क्या मानना आत्मज्ञान का श्रुतिपुर मानना अर्थवाद आत्मज्ञान श्रुति परो अर्थवाद हो आत्मसमी तो उपासना का स्तुति पर अर्थवाद मान लो अथवा अनधिकृत अर्थ जिसको कर्म में अधिकार नहीं ये अंधे लंगड़े रूले हैं जो इनके लिए यही क्या ये चित्र आत्मज्ञान की चर्चा है उन्हीं को संयास स का अधिकारी जो कर्म के अन है जो वही दिक्कत है आज तो सब अन अधिकारी है आज के हिसाब से तो बढ़िया है कलयुग में तो कोई कर्माधिकारी मिलेगा ही नहीं कर्माधिकारी कौन है कलयुग में क्योंकि चारो वेद आदि अध्ययन या का अध्ययन बचपन से समय प्रकार संस्कार आज होकर तो करने वाले कितने हैं बारह साल में ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं रह गए करीब करीब जाओ पढ़ेगा शास्त्रों को साल उसके बाद विवाह करेगा विवाह करने के बाद जब काले बाल बने रहते हो तक पुत्र हो जाए आजकल तो विवाह हो गई थी, थी इसमें जब चार बाल जब सफेद होने की बात तो कहां से कोई अधिकारी है कर्म का इसलिए कर्म के अनधिकारी जो है वही आत्मज्ञान और सन्यास के अधिकारी है ऐसे पूर्व पक्षी है। उनके लिए सन्यास परिवर्जन का भीख मांगे हो कर्म नहीं कर सकता है ना अपने प्राप्त होने के लिए भीख मांगे जीवे सन्यासी बन पूर्व पक्ष का यही कहना अब मुख्य सिद्धांत आता है यहाँ करके रोक दिया गया बस बहुत हो गया है उल्टा पलटा बहुत बोल दिया यदि चेतना कहता है भाई ये न तो अर्थवाद है न तो अनधिकारी के लिए सन्यास के बात कह है सकते हैं आप और उल्टा ये सारा प्रकरण समय प्रकार से सोचिएगा तो इसका फल क्या है सुरप बोध है स्वाभिन कोई फल प्राप्त है क्या उपासना तो कैसे कर्माधिकारी कैसे हो गया है? कर्मी कैसे अधिकारी होगा कर्मी तो हमेशा क्या सोच रहा है मेरे बिन जो स्वर्ग आदि हो मेरे को चाहिए और याद स्वर्ग आदि फल को कथन ही नहीं किया सर्व प्राप्ति हो चाहता नहीं कर्मी कर्मी का मतलब यही है जो स्विंद स्वर्गादि फल को चाहने वाला वो कर्मी है उसको कर्म होती है इसे परमार्थ भी किया आदर्श ने क्रिया अनुपत है जो परमार्थ विज्ञान है संबंधी विज्ञान है इससे फल आदर्शन है, स्वाभिन्न फल प्राप्ति रूपा कथन कहीं भी नहीं दिखता अतवत्ते है यह किसी भी प्रकार की उपासना भी क्या है? क्रिया होती है ना उपासना क्या है एक मानसिक क्रिया है इसलिए यहाँ मानसिक क्रिया भी नहीं हो सकती किसी भी प्रकार की क्रिया उपत्ति नहीं हो सकती है अतव यह उपासना नहीं है अतव इसका अधिकारी कर्मी नहीं हो सकता ऐसा विचार करें विस्तार से अधिक जो आप पूर्व पक्षी कहे थे कर्म ने आत्म कर्म संबंधी और कर्म संबंधी कहना बिल्कुल गलत है ये नहीं हो सकता क्यों परम आत्म का सद संसार दोष पर यानी कर देना कर देवी नयोजन महात्मा अवश्य का फला दूसरे क्रिया न क्योंकि कर्मी यहाँ पर आई पाएगा बेचारा यानी जो परम कैसा है परम ही ब्रह्म ऐसा आ गया ब्रह्म परम ही ब्रह्म कि आप सर्व तो काम तो प्राप्त है वो आप तो काम है। पहले क्या होता है नाप्त काम वाले हम लोग हैं इसलिए कामना की प्राप्ति कर्म कांड करने में लगे हुए हैं अनाप्त काम वाला पुरुष सीधे हो, हो जाता है वो आप्त काम हो जाता के बाद सर्व काम है सर्व काम रूप हो जाएगा वो आप जो भी कामना रूप कर कामना कर रहे हो सब क्या है ब्रह्म रूप ब्रह्म है ब्रह्म सा भी भी नहीं जितनी भी आप कामना कर रहे हो वो ब्रह्मिकल्पित होने से ब्रह्म सा भी नहीं है जैसे पट दृष्टिया चित्र क्या चित्र है जैसा पट दृष्टिया चित्र भी पट ही है चित्र दृष्टिया चित्र चित्र रहेगा पट नहीं रहेगा लेकिन पटदृष्टिया चित्र क्या है पट ही होता है यथा ब्रह्म किंचित काम है आपका जो कुछ भी संसार में वस्तु सब ब्रह्म ही होने के नाते वह सर्व काम हो जाता है और जब कार्य कारण भाव से अतीत होकर चिंतन करोगे वो अकाम हो जाता है आ, काम भी नहीं वस्तुई नहीं, जगती नहीं ही नहीं जगत ही नहीं पहला ही संसार ही नहीं पैदा हुआ खत्म इसलिए पहला सीढ़ी क्या होता है आप्त कामत। पहले होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए सब कुछ प्राप्त है इसलिए मैं आप तो पहला सीढ़ी को ले रहे करने के बाद का पहला सीढ़ी है आप ब्रह्म और कैसा है सर्व संसार दोष दोषित ब्रह्म सर्व संसार दोष में जितने भी संसार में विभिन्न प्रकार के दोष आदित्यत्व विद्यावत्व अज्ञानत्व कार्यत्व इत्यादि सवयत्व सा आदित्यत्व अनेको दोष है सकल दोष रहित, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ अहम अस्मी ऐसा जो चिंतन करने वाला है यदि आत्म विज्ञान है जिसमें इस प्रकार से वह मेरा प्राप्त स्वरूप ही है ऐसे जब विज्ञान पैदा हो गया क्या वो चाहेगा मेरे किए कर्म का मुझे फल मिले कृत कर्मों का फल की आकांक्षा रहेगी अरे मैंने अवरा पुण्य किया मेरे को फल मिलना चाहिए वो आकांक्षा खत्म या और कोई काम ना मेरी बाकी रही उसके लिए मैं कर्म करूंगा कृतव्यवाजन मातनो कृत कर्मों का भी कोई प्रयोजन उसके सामने नहीं रह गया कर्तव्य कर्मों का भी कोई प्रयोजन उसके सामने नहीं रह जाता है क्योंकि सर्वहात्मा हो गया यत्र तो आत्म यत्र तो आत्मा एक तमूत जहाँ आत्मा की एकत्र अनुभूति कर लेता है उसके बाद में जो है ना उसको स्विन्न कृत कर्म फल रूपेण प्रापणीय प्रयोजन भूता वस्तु या कर्तव्य कर्म का प्रापणीय फल जो प्रयोजन भूता वस्तु विद्यमान ही नहीं रहता है कृतना कर्तव्य न प्रयोजनम आत्म तो अपश्यता फल जब फल ही नहीं रह गया उसके लिए तो क्रिया न किसी भी प्रकार की क्रिया को उपादन नहीं कर सकता अतएव क्यों निष्क्रिय स्वर में पहुँच गया अब क्रिया क्यों होगी जो निष्क्रिय स्वर निष्ठा हो जाए फिर वह क्रिया उपासना कैसे हो सकता है और जिसकी क्रिया में निष्ठा है वो एक अनुधि कर नहीं सकता जिसकी ज्ञान निष्ठा हो गई वो क्रिया नहीं कर सकता और यह जो आत्मा दिवित्ति प्रकरण में जो देख रहे हो ज्ञान निष्ठा की बात कही गई है पृथक फल के कथन नहीं है और एक बार इसको जिस, जिस व्यक्ति विज्ञान की स्थिति आ गई वह व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार से भी किसी क्रिया के द्वारा उपासना क्रियाओं के द्वारा भी कर्म लग रहा द्वारा भी किसी फल की आकांक्षा नहीं कर सकता फल आदर्श ने भी नियुक्त गुरु पक्षी कहते फल हो या ना हो? इसे नित्य कर्म होते हैं संध्या बंदन आदि है कोई फल नहीं फिर भी करना पड़ेगा क्यों नियुक्त कैरी करो श्रुति जबरदस्ती लगा रखी है ना आपको इसे करना पड़ेगा चिन्ह तो नियोग, नियोग का विषय आत्मदर्शन नियोग का विषय कौन है भेद में ही नियोग होता है अभेद में नियोग नहीं हो जब तक हम अपने से भिन्न आपको देखेंगे फिर आपको हम नियोजन कर सकते भे करो वो कर, करो ऐसा करो वैसा करो नहीं करोगे तो निकाल जाता की नहीं होता भेद बुद्धि में होता जाने है फिर वह नियोजन करने की जरूरत नहीं व्यक्ति अपने आप सब सोचा करने लगता है आपको कहने की क्या जरूरत है कहने की जरूरत नहीं है आप अपने आप किसी चित्र आपसे होता है करते रहिए और साथ में रहने वाले उनसे जितनी होती, वो अपना करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो बिगड़ाया गया है सर्वम ब्रह्म है उसे बनो तो ठीक है नहीं बना तो ठीक है हुआ तो है नहीं है समस्या तो भेद तो की सत्यता आने पर ना फिर आपको क्या अरे बगीचा में झाड़ू क्यों नहीं लगाया इसने तुमने ड्यूटी क्यों नहीं किया पड़ेगी अब कि? वो बगीचा साफ है या नहीं साफ है पर क्या पड़ा बगीचा ब्रह्म है साफ नहीं है वो भी ब्रह्म है साफ है वो भी ब्रह्म है ना फर्क का अब यही तुम्हें लगता है तो करो क्यों दूसरे को कहते हो तुम तुम्हें ब्रह्म है, है। जब उसको करने के लिए बोल रहे हो तो खुद क्यों नहीं कर सकते तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मान ले और उसको अब्रम्ह ज्ञानी माना ना तभी तो उसको बोल रहे हो तुम करो तुम कर्मयोग करोगे तब तुम ब्रह्म हो चाहोगे क्यों क्योंकि तुम अब्रह्म हो ऐसे बोलने वाला खुद ही अब्रम्म है क्यूँकि खुद अभ्रम होने से दूसरा अभ्रम दिख रहा है ना भाई नहीं तो अभ्रम कहाँ से आ गया खुद अभ्रम है अच्छे दूसरे को अब्रम मान कर कहते हो तुम करना जरूरी है आजकल गुरु लोग तो यही कहते हैं तुम अज्ञानी हो तुमको करना जरूरी है बल्कि अंतक प्रेरणा देने की तरीका जानती नहीं उल्टा बोलते है सब तो स्वयं करने लगो तो अपने आप लग जायेंगे चेड़े कहा को नहीं लग जाएंगे एक बार गुरुदेव देव हम लोग जो है मुंगेर आश्रम में ओ, बंद हो गया चेम्बर यह तो, तो, तो भाई बहुत प्रदूषण हो गया अब जो भारतीय छह लोग है इनमें भी कई तो ब्राह्मण है कई तो क्षत्रिय उनके घर अपने भाई ब्राह्मण मैं थोड़ी छोड़गा सन्यासी हो गया को ब्राह्मण का क्षत्रिय ठीक है ब्राह्मण परिवार गुण होना चाहिए उसके अहंकार क्यों लेके चल रहे हो उसके अहंकार है इसका तो अभी कोई करने को तैयार नहीं क्या करें आप जो है गुरु जी घूमते हुए आए उसी क्षेत्र में देखा अरे गंदगी क्यों पड़ा आप बंद हो गया अच्छा ठीक है खुद लग गए अब क्या करें जितने जैसी विदेशी सब कूद पड़े हम करेंगे हम करेंगे अब तक कहा मरे थे तो यदि वो कहते तुम करो तो बड़ा रहता है भाई बंगी हूँ क्या मेरे को क्यों कहे यदि गुरु जी किसको कहते है आप करो इसको तो तुरंत अहंकार खड़ा हो जाता है मेरे को कह रहे उसको क्यों नहीं कहे दूसरे को क्यों नहीं कहे मेरे को क्यों कह रहे आ जाता है स्वयंकर लग गया है तो सब कुछ पड़े, सब कुछ गए लो भाई अब यहाँ तो एक नहीं, तो बस मुंह बांध बूंद करके जब पूरा काम कर दिया तो तरीका होता है ना अब आदेश देने से क्या तो है वो अंकर टकरा जाते इसे कर सारी बातें कहा उठ रही है नियोजन का होता है भेद में और आत्मा अध्यक्ष स्वरूप में वो नियोजन का नियोग और विषय आपके दर्शन नियोग का कौन है आत्मा और उस आत्मा का आपने दर्शन कर लिया आत्मा की अनुभूति होगी अद्वित स्थिति है, है फिर वेद आपको नियोग कैसे करेगा भेद बोलेगा करो किसको बोलेगा जो व्यक्ति भेद, भेद निष्ठा वाला है जिस व्यक्ति में कर्म में निष्ठा है जो व्यक्ति को फलानी चाहिए या नहीं चाहिए पुण्य पापों का भय है जिसके अंदर उसको वेद नियोजन कर और जो आत्मा तो स्वर्ग निष्ठा रख लिया उस के लिए नियोजन नहीं करता क्योंकि उसका जो लक्ष्य है प्रापणीय जो अनुभूय यदि विद्वत संन्यास है तो वह स्वर्ग निष्ठा हो चुकी है जो आत्मा में इसलिए उसका दर्शनीय यह धृष्ट वस्तु जो आत्मा है वो कैसा है अनियोजनी है अर्थाजन का विषय नहीं हो सकता अतएव इष्ट योगम अनिष्ट वियोगन चाह तरह प्रयोजन पश्चिंस तद स नियोग से विषय दृष्ट स्पष्ट करें इस लोक में नियोग का विषय किसको देखा गया उसको जो व्यक्ति इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग चाहता है आत्मन इष्ट च वियोगे इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति रूबी प्रयोजन को देखता हुआ और तार्ज प्राप्ति और निवृत्ति उपायों को करना जो चाहता है योग अवधि सनियो विषय वही विधि का विषय होता है यही दुनिया में देखने को मिला है न तो विपरीत हो नियोग अविषय ब्रह्म तत्त्वदर्शी और ऐसा विपरीत जो नियोग का अविषय होता जो ब्रह्म है उस को ब्रह्म को वह ब्रह्म मई हूँ ऐसा ब्रत स्वरूपेणेद रूपेण दृष्टि रखने वाला दर्शन करने वाला है शी नियोग का विषय नहीं हो सकता ब्रह्मत्दर्शी अपनी संचित नियुच्छेत यदि ब्रह्मात्दर्शी को भी आप नियोजन करने लगोगे नियोगा विषय सन जो कि नियोग का विषय है फिर भी उसको भी नियोग करने लग जाओ तो हो गया सर्वक न न नियोक्ता पर तो संसार में कोई ऐसा नहीं रह गया जो नियुक्त ना हो सभी के सभी नियुक्त हो जाएंगे सर्वम कर्म सर्वे ना करते हैं। फिर तो सभी कर्म सभी के द्वारा सब समय करना पड़ जाएगा क्यों कोई नियोजन की व्यवस्था ही नहीं रह गया इस वास्तव में नियोजन की व्यवस्था होती है अमुक के लिए नियम है अमुक के लिए नियम ये नियम। नियम। नियमों की नहीं मानो ये सब ब्राह्मण हो वो सं अग्निमा दी नहीं तो इसी प्रकार जो विशेष कथन कर रहे थी वो कथन कर रहे हैं कर्म में इसलिए करना पड़ेगा आप कहीं पर ये कर्म जो है ना इसका नियोजन कौन है ब्राह्मणी है दूसरा नहीं राजा राजस्व नहीं जेता इस कर्म का नियोजन कौन है छत्री भी आप छत्री नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे कुछ कर्म ऐसे है जो सभी के लिए कहा गया कुछ कर्म ऐसे विशिष्टों के लिए कहाते हो इसका नियोजन भी में लचलापन किसी प्रति होता है कभी किसी प्रति नहीं भी होता है इसी प्रकार मैं कहता हूँ ये जो उपासना भी किसी के लिए है किसी नहीं है ऐसा दिखाना पड़ेगा किसके प्रति नहीं है ये आत्मज्ञान के प्रति नहीं है यदि तो आत्मज्ञान भी नियोज्य हो जाएगा फिर व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी ये नियोज्य और अनियोज्य भेद व्यवस्था समाप्त हो जाएगा सर्वे नियोज्य भवन सभी के सभी नियोज्य हो जाएंगे अर्थात सभी को कर्म करना चाहिए सभी को सदा कर्म करना चाहिए और सभी कर्म करना चाहिए नियोजित नियोजक भाव व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगा इसलिए आपको मानना पड़ेगा कर्माधिकारी यदि हैं स्वीकार करते हो ऐसा भी लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो कर्म अधिकारी नहीं होंगे। और कौन होगा परमात्मदर्शी हो सकता है तक निष्ठ कहते हैं यदि सभी को सभी कर्म सदा करना चाहिए और नियोजन नियोजन व्यवस्था नहीं रह जाए फिर तो भैया अनिष्ट ही अनिष्ट हो जाएगा सर्व्यवस्था छेद हो जाएगा न जैसा नियोक्तुम शक्य थे और ये जो ब्रह्मज्ञानी है ना ब्रह्मत्मदर्शी इसका नियोजन किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह किसी भी प्रकार का विधि निष्ठे से बाहर है क्यूँकी वह आत्मदर्शी आत्मा ही और आत्मा विधि निषेध का विषय नहीं है आत्मा जो है विधि निषेध का विषय नहीं होने के कारण से आत्मा नियोज्य नहीं है अतएव आत्मज्ञानी तो भी नियोज्य नहीं आत्मज्ञानी और आत्मा तो भिन्न वस्तु नहीं है इसकी अभी तक प्रभावत्ता नहीं स्विज्ञानो अवचा व स्वयं नियोजित है और दूसरी बात हम आपसे पूछेंगे ऐसी सभी नियोज्य है वेद भी नियोज्य हो जाए वेद का नियंत्रण कौन करेगा वेद सबको नियंत्रण कर रहा है और वेद भी संसार वस्तु है ना जैसे संसार अंतर्वर्ती सकल पदार्थों को वेद नियोजित करता है तो संसारवर्ती वर्ती होने के नाते वेद को भी कोई न कोई नियोजित करेगा और जो नियोजित करो वो क्या है वो संसार के अंदर ही बार है वो भी संसार के अंदर वो भी नियोज्य वो किससे नियोज हो जाएगा वेद नियोज नहीं होगा कि वेद का निर्माता को वेद ही नियोजन कर देगा क्या ये नहीं हो सकता फिर उसको क्या मानना पड़ेगा और संसारी मानना पड़ेगा कि संसारवर्ती जितना भी है वो क्या है नियोज है आते संसार संसारवर्ती पदार्थ होने के नाते वेद भी नियोज है और वे स्वयं को स्वयं ही नियोजन कर लेगी ये भी नहीं कह सकते श्रुति के सामर्थ्य नहीं सकता स्व को स्व ही नियोजन कर देवे ये कर्म कर्त विरोध हो जाएगा अतः स्व भिन्न ही निज्यवान न पड़ेवर कर्णे वो ब्रह्म इसलिए वहां का ना अस्य महत्वभूत निश्वसी इत्यादि वह यह जो महत्वभूत तो अर्थात क्या वहां पर महत्भूत यो ने शब्द व्याख्या ब्रह्म दर्शन ब्रह्म सूत्र ने निर्णय दिया शब्द ब्रह्म है उसी का निश्वास के समान निश्वास अनायास ही प्रकट कर दिया गया उसको इसे वेद को नित्य मानते हैं तो उसके विश्वास के समान आनाया प्रकट हो गया सकल के हृदय में जो उसका नाम है ऋषिंग कारण कौन हुआ और तो भी भी क्या है तत्प्रभवत् आत्मा से उत्पन्न हुआ नीचे भी है इसे नहीं मानोगे तो यह दो पक्ष उठा है ना विद्वान नियोज्य से यदि दो पक्ष है नियोक्ता पे सिक्किम यह कश्चन पुरुष इस ब्रह्मज्ञानी भी यदि नियोज्य है उसका नियोक्ता कौन है ये ब्रह्मज्ञानी का ऊपर भी नियंत्रण करना पड़ेगा दूसरी पंक्ति में थी आनंद नौ नंबर पृष्ठ किंचा नियोक्ता सिक्किम यह कश्चन पुरुष हो अरे दूसरा कोई पुरुष नहीं हो सकता तत्व ज्ञान सर्वनियोक्तृत्व सर्वनियोजन सच्च विरोधा न समित नियोक्त क्यों ज्ञानी ने आत्मा को भी अपना अभिन्न मान लिया ईश्वर को अपने ऐसे अभिन्न मान लिया सर्व संसार स्व मान लिया है और उसका नियोजन कौन करेगा क्यों उससे नियोजन करने लाइन उसे बिन कोई दूसरा पुरुष मानना पड़ता ना ब्रह्म से भिन्न जो दूसरा पुरुष है वो ब्रह्मज्ञानी का नियोजन नहीं कर सकता क्यों वो अज्ञानी है अज्ञानी ज्ञानी का नियोजन नहीं कर सकता कल्पित वस्तु सत्य वस्तु का नियंत्रण नहीं कर सकता नहीं तो सांप मर्जी से रस्सी को कंट्रोल कर लेगा क्या कल्पित जो सांप है वह सत्य उतर रस्सी पर कोई छाप नहीं छोड़ सकता किसी भी प्रकार का नियोज नियोच भाव संभव नहीं उसी प्रकार से कल्पित संसार का कल्पित पुरुष वास्तविक आत्त स्वरूप को प्राप्त पारम आर्थिक सन्यासी जो ज्ञानी है आत्मदर्शी है उसका नियंत्रण कैसे कर देगा और उसके अलावा पुरुष ही नहीं ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी दूसरे ब्रह्मज्ञानी को कर दे ये भी नहीं हो सकता कि दो ब्रह्म ज्ञानी होता दो ब्रह्म तब हो गया जब दो ब्रह्म है और जो ब्रह्म ही नहीं जो ब्रह्म हो ब्रह्म हो गया जो ब्रह्म हो गया एक ही हो गया दो तो हो ही नहीं सकते अतएव एक ब्रह्मी दूसरा ब्रह्म ज्ञानी का नियंत्रण करे दूसरा ब्रह्म ज्ञान पुरुष रहेगा दो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष एक दूसरे का नियंत्रण करेंगे अतव क्या तो किसी भी तरह से आप व्यवस्था नहीं दे सकते कथे वेद नियंत्रण करे वो भी नहीं दूसरा विकल्प क्या था वेदो भाषण ननो अन्य से नियोजित भाव ठीक है अन्य पुरुष कोई नियोजित नहीं है ब्रह्म का आमना ये विद्वान आमनाज्य के दूसरी प्रखटक है वेद के द्वारा विद्वान का नियोजन हो जाएगा इति द्वितीय द्वितीय आशंका की विक आम सेकवा तस्नयस ईश्वरतापूर्वक समस्या यह है तो आमने की सत्ता कहां से आई जो संन्यासी ब्रह्म ज्ञानी ईश्वरता को प्राप्त कर गया ईश्वर ब्रह्मता को प्राप्त कर गया ईश्वरता आप उस व्यक्ति का अपना स्व पूर्व तत्वा उसी के विज्ञान से पैदा हुआ वेद ब्रह्म विज्ञान से ही वेद पैदा हुआ जैसे आपके बहुत कुछ ज्ञान है पाणिनी जी का जो ज्ञान है अनेक विषयों का ज्ञान था केवल उतरा ही से पढ़ता है जो व्याकरण उन्होंने देखा उतना ही जानता उसको इसको तो नहीं कहा बहुत कुछ ज्ञान है उसका एक देश उन्होंने प्रकट किया यही होता ही है संसार में देखने को मिलता है जिसके पास जितना ज्ञान है वो पूरा का पूरा वो सामने रख नहीं सकता किसी ग्रंथ का भी नहीं लिख सकता कोई भी तरीका ही नहीं है 100 परसेंट आपका अनुभूत विषयों को अनुभूत ज्ञान को आप लिख दे या असंभव है बचपन से लेकर के मरने तक का किंचित ज्ञान आपको सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक हो जो भी ज्ञान हुआ है उसको आप 100 परसेंट वैसे के वैसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते कैसे करो? आप पहाड़ घूम लिये कहीं आनंद अनुभव हो गया उस आनंद का क्या वर्णन करोगे लिख नहीं सकते और ब्रह्म ज्ञान क्या है विज्ञान तात्पर्य क्या है आपका परिज्ञान का एक अंश ही प्रकट कर सकते हो है या नहीं इसी प्रकार से जब आत्मा से वेद पैदा हुआ कहूंगा इसका मतलब क्या है आप तक ज्ञान स्वरूप का एक अंश है वेद वो अंश अपने अंश का नियंत्रण करेगा क्या ये नहीं हो सकता कोई कह रहे हैं विज्ञान पूर्वकता स्वचने स्वचित स्व का नियोजित एकत्र कर्म कर विरोधा न संभव देव का वचन स्व का नियोजन करने लग जाए कर्म कर विरोध हो जाएगा उस तो वे का करता मई हूँ और वे जनता मेरे ऊपर डंडा बजा दिया ये कैसा हो सकता है तो मेरे ऊपर ही नियंत्रण करने लग जाए जबकि वो मेरा कार्य और उससे विलक्षण शुद्ध स्वरूप मेरा है शुद्ध स्वरूप कल्पित व मेरे से निष्पन्न अशुद्ध स्वरूप नियंत्रण नहीं कर सकता क्योंकि वेद भी ब्रह्मदर्शी का दृष्टि से क्या है कल्पित क्या है यहाँ पर शुद्ध आत्मदर्शी को लेकर विचार चल रहा है और उसी अगर प्रसिद्ध करेंगे संन्यास अधिकार और सारा प्रकरण चले संस उस संविधान में शुरू में लिखा जाता है की ये नियम भी इस पर लाभ हम भी उस दृष्टि नियम की प्रजा है अभी आपको पता नहीं नरसिंह राव के जमाने में कम लोग इसीलिए वो आत्मा पर लागू नहीं होता तत्प्रभुवत्ता नहीं स्विज्ञानो स्वयं भी नी उसी या विद्वान से उत्पन्न होने के कारण से वह अपने ही विज्ञान के द्वारा स्वयं कोई ही कभी भी नियुक्त नहीं कर सकता अन्य नियोज्य व नहीं है आमरा विद्वान नियोज्य है पूर्व पक्षी थी उसका जवाब दिया था नहीं आम रायता स्विज्ञान पूर्वकता ईश्वरता को प्राप्त किए हुए बुधि ब्रह्मवेत्ता का स्विज्ञान पूर्वक उत्पन्न हुआ है और वह स्विज्ञान से उत्पन्न स्वचन के द्वारा स्वयं हो जाए या नहीं हो सकता एकत्र कर्म कर विरोध हो जाता है ये कहा गया था और की दृष्टा से भी समझा रहे नहीं बहुविद स्वामी अविवेकीन वृत् बहुविद स्वामी अविवे की बहुत धनवान जो स्वामी है कोई अज्ञानी वृत्ति के द्वारा नियुक्त नहीं, नहीं किया जा सकता क्योंकि वेद पूर्ण वेद की अपेक्षा से भी ब्रह्मवित ब्रह्मविद भी जो विद्वान ब्रह्म है वो पूर्ण है उसके अपेक्षा से क्या है एक अंश है जो अंश है वह पूर्ण को नियंत्रण नहीं कर सकता जैसे अज्ञानी जो स्वयं वाल है अल्प धन वाला है इत्यादि है प्रत्यय है वो अपना बहुधन और बहुत ज्ञान वाला अपने मालिक का नियंत्रण नहीं कर सकता उसी प्रकार से यहाँ भी नहीं हो सकता तब पूर्व पक्ष कहता है ये तब बात जब वेदों का पिशर्स उत्पन्न मान रहे हो उनके लिए जवाब है जब ईश्वर से उत्पन्न है तब के बाद ईश्वर से उत्पन्न जो वस्तु होगा वो ईश्वरीय ज्ञान का एक देश होगा जैसे आपने कोई ग्रंथ लिखा तो आपके ज्ञान का एक हिस्सा मात्र होता है वो पूर्ण ज्ञान तो नहीं जो कुछ भी आपके बाद ज्ञान है सारे चीज आप लिख नहीं सकते तो इसलिए ईश्वर जन्य मानते हो तब तो ये बात बनेगा कि वो पूर्ण है मानते ईश्वर जन नहीं माने नित्य सदी स्वातंत्र नित्य और स्वतंत्र भी है इसका किसी को भी नियुक्त कर सकता है तो विद्वान को भी नियुक्त कर सकता है प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य सभी के प्रति विद्वान अविद्वान सब के प्रति नियोक्सम किस नित्य और स्वतंत्र होने के राजते हमारा के अंदर विद्यमान है उक्तोषा तो दोषा ने इसके पहले एक जवाब दे दिए थे सभी को सब कुछ करना पड़ जाता सर्वम कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्य कहा था न फिर क्योंकि निम्न नियामक भाव की तारतम्यता में व्यवस्था नहीं दे पाओगे सभी बराबर हो गए वेद के लिए सबसे करो सदा करो है कि नहीं कल जवाब दिए थे नियोग न कश नियुक्ता यदि विद्वान नियोग का विषय होने पर भी वेद जबरदस्ती उसको भी नियोजन करने लग जाए फिर तो है संसार में रहा ही नहीं जो नियोग का विषय ही नहीं है फिर नियोग जब किसी के लिए विशेष रूप इसके लिए है इसलिए नहीं है यदि व्यवस्था का स्वीकार नहीं करोगे तो सभी के द्वारा सभी कर्मों को सजा करना पड़ेगा यह वही दोष दोबारा उक्त दोष तथा यदि मान भी लो ये वेद नित्य है स्वतंत्र है ये समस्या ये होगा कि सर्वदा सर्वे निष्ट अंतर कर दोष हो अप जिसके लिए जो शिष्ट है उपदिष्ट है वह कर्म तो उसको करना ही पड़ जाएगा ये समस्या होगी चाहता अच्छा नहीं प्रवृत्ति की ही इच्छा खत्म हो गई क्यों प्रवृत्ति का कारण अभी ही नहीं रह गई तब इसको करना पड़ जाएगा। तो वाली बात हो ये आपत्ति है है, कि नहीं सभी तो सभी को सभी प्रकार का जो उपदिष्ट कर्म उनको भी ही करना पड़ जाएगा करना पड़ेगा कर्म शास्त्र करना पड़ेगा करो उसका तो आपत्ति क्या है तरव शास्त्र तो वो भी शास्त्र